रोना मददर्शिता तत्व से अहम ब्रह्माष्टमी से वाक्याण वेदार्थ को जानने वाले ब्रह्मगीता में देवताओं को उपदेश किया तमहम शब्द वाच्यार्थ सेव देहादिवस्तुन न तत्शबद्दार्थ ताम भक्ति श्रुति तत्वी तो या श्रुति तत्व या श्रुति है तम अथवा अहम शब्द का देहादि वस्तु है देहादि विच है तत्शब्दार्थता आगे नम अहम शब्द वाच्यर्थ से वस्तु वा न तत्व या श्रुति न तत्शबदार्थताम भक्ति तत्शब्द का अर्थ तम शब्द का वाच्यार्थ के साथ एक कहती श्रुति है या अहम शब्द का वाच्यार्थ के साथ एक कहती है अहम तो शब्द के वाच्यर्थ के साथ तथा तब तब्दार्थता तब शुचि कहती है वाच्यार्थ के साथ एकता नहीं होती त्व तो अहम शब्द वाच्यार्थ कौन है देहादि वस्तु देहादि विशिष्ट आत्मा है उसमें त शब्दार्थता न वक्ति नहीं कहती तब्द तो होता है शुद्ध चेतन न होगा त्वम तो शब्द अहम शब्द का वाच्यार्थ होता है विशिष्ट देहादि विशिष्ट अंत विशिष्ट उसमें तत्शब्दार्थित की एकता एक, एक नहीं होती तदर्थ क्य विरुद्धांश त्यक्त वाच्य ग्रुति अविरुद्धम चिदाकार लक्षि क्या तम शब्दार्थ के साथ तदर्थ की एकता करने के लिए जो विरोधांश है विरुद्धांश कहाँ रहता है वाच्यगतम, वाच्यार्थ में जो विरुद्धांश है उनको छोड़कर के तत्व। वाच्यगतम तदर्थ के विरुद्धांशम विरुद्ध किससे विरुद्ध है किससे विरुद्ध है किसका विरोधांश है ऐक्य का तदर्थ के साथ तमर्थ की जो एकता है उसका जो विरोध विरुद्ध एकता का विरुद्ध है सर्वज्ञ सर्व सरव, अल्पज्ञान तो परिच्छन ये सब जो विरुद्धांश है विरुद्धांश कहाँ रहता है भाच्यार्थ में बाच्यार्थ में जो विरुद्धांश है ऐक्य के विरुद्धांश उनको छोड़कर के ही श्रुति क्या करती अविरुद्ध हम चिदाकार लक्ष्य अविरुद्ध जो चिदाकार अब दोनों में माया विशिष्ट ईश्वर है सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि जितने वाच्यगत है यह सब विरुद्ध है अंश है एकत्व का दोनों एक नहीं हो सकते उन उन को छोड़ देना माया माया के उपाधि के कारण जितने सर्वज्ञ आदि विरुद्धांश को छोड़ कर करके अविरुद्धांश होता है शुद्ध चेतन चिदाकार अविरुद्धम चिदाकार में लक्ष्य शुद्ध चेतन उसके साथ तम तो अर्थ त्व सत का लक्ष्यार्थ की एकता कहती त्व सत का वाच्यर्थ के साथ एकता नहीं लक्ष्य अर्थ जागर स्वन तीन अवस्था का दृष्टा दृघ रूप चेतना तदर्थ के साथ एक है वाच्यार्थ को छोड़कर के लक्ष्यार्थ को लेना वाच्यार्थ को पूरा नहीं छोड़ना विरुद्धांश को छोड़ना और अविरुद्धांश को लेना तो भाग त्याग लक्षण होगी या जहालक्षण होगी भाग त्याग लक्षण एक अंश को ग्रहण करना एक अंश को छोड़ना विरुद्वस को छोड़ना है या ग्रहण करना है अविध्वंस को कौन क्या छोड़ना अविरुद्वश को अविरुद्ध्वंस को लेना चीधा कारण से अविरुद्धांश उसको लेना तदर्थे चमक्यं विरुद्धांश विन च कारणवादिवाच्यस्थम लक्षिम चिदाकार सेवीति तत्व शब्दूत चिन्मात्र परात्मे एक यत सिद्ध स अर्थ वाक आस्थ तैक्य श्रुति बवीती श्रुति कहती ते तमीकता चिदाकर के लक्षण से शुद्ध चेतना त्यक्य तमर्थकी जो तत् का अर्थ ओ ही शब्द असि वाच्यार्थ को छोड़ करके शुद्ध चिद रूप लक्ष्य को लेकर के तमर्थ की एकता विरुद्धांश विनय विरुधांश को छोड़ करके ही तद अर्थ में तमर्थ एकता तत्पद का वाच्यार्थ के साथ एकता है या के साथ किसकी एकता है किस एक तम पद के लक्ष्यार्थी के, वाच्यार्थी लक्ष्यार्थी तो विरुद्धांश तमर्थ में छोड़ेंगे या तदर्थ में छोड़ेंगे दोने में को छोड़ करके लेना शुद्ध चेतना कारण्वादि वाच्यस्थम इसको छोड़ करके वाच्य में तत्पद का वाच्य में कारणत्व तो, जगत कारण तो, सर्वज्ञ आदि वाच्यस्थ उनको छोड़ करके केवलम चिदाकारम लक्षि चिदृप की लक्षण से सिद्ध करके पुनः तस्तमिक वो चिदाकर तत्श से तमर्थ में तदर्थी के कथा तदर्थ में तमर्थी के कथा श्रुति कहती तत्व शब्दार्थभूत से चिन्मात्र से परात्मा न तो तत्म शब्दार्थ जो चिन्ह मात्र हुआ लक्ष्यार्थ हुआ परमात्मा का परमात्मा है चिन्ह मात्र और तत्शब्द का अर्थ है तम शब्द का अर्थ है दोनों शब्द का लक्ष्यार्थ है चिन्मात्र परात्मा वही एक है एक तम यथ ये सत सिद्ध है कत्व कर तो कोई करता नहीं वाक्य तो केवल अज्ञान अर्थ को ज्ञान कराएगा वाक्य कुछ उत्पन्न नहीं करेगा अतः वन्य अस्ति, वन्य भवतु तो कहते वनी प्रकट हो जाती है वन्य है तो कहेगा तो ज्ञान होगा नहीं हो तो कहने से गर्मी लगेगा नहीं वह वस्तु तो है शब्द प्रमाण अज्ञान अर्थ ज्ञापक होता है तो मर्थ के साथ तदर्शी की एकता पहले या वेदांत श्रवण करने के बाद एकता होती है पहले से कोई कोई कहते अभी कैसे कहेंगी जो साक्षात्कार हो जाए तब एकता होगी अर्थात तो अभी भिन्नता है यदि अभी भिन्नता है तो एकता कैसे होगी तामर को देखने के बाद सोना हो जाता है तामर देखने के पहले या देखने के बाद यदि तामर सुवर्ण से भिन्न है देखने पर भी तो भिन्न ही रहेगा नहीं क्या देखने से कुछ अलग साक्षात्कार होने के बाद एकता होती है और पहले एकता नहीं बात नहीं एकता तो पहले से ही है हाँ अज्ञान के कारण एकता का भान नहीं होता है रज्जु में सर्प जिस दिखता है उस समय रज्जु रहती है रज्जु है हाँ अज्ञान के कहना सर्प मानते जो रज्जु का ज्ञान हो गया सर्प वहाँ नहीं रहता है रज्जु रहती है रज्जु की उत्पत्ति होती समय रज्जु के ज्ञान पर पहले से रजुद थी उसका ज्ञान हो जाता है तत्पदार्थ तम पदार्थ जो लक्षात शुद्ध चिन्ह मात्र है वो तो पहले वास्तव एक ही है अज्ञान के कारण अपने को देहादि में अहम बुद्धि करके बिन्न मानता है तत्तम सदार्थ बुद्ध से चिन्ह मात्र से परात्मा न एकत्वम यथ स्वत सिद्धम ये स्वतः सिद्ध है कोई करता नहीं है वाक्य उत्पन्न नहीं करता है एकत्व केवल ज्ञान करा देता है अज्ञान निवर्तक होता है वाक्य सही वाक्यार्थ आस्तिका है आस्तिका हा, संबोधन देवताओं को ब्रह्मा जी कथ आस्तिका हा, सही वाक्यर्थ वाक्यर्थ वही एकता ही तम पदार्थ पदार्थ की जो एकता है स्वतः सिद्ध एकत्व वही वाक्यार्थ है उसके ज्ञान ही मुख्य साधन है अहम अस्मी ब्रह्म श्रुत्या युक्त्या बहुजान वचनाच जीवस्य से सचिदानंद नित्य सिद्धेति भाव श्रुत्या युक्त्या बहुज्ञान बहुज्ञान क्या भी होती है सचिवचन बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाले बहुज्ञा वचना च्रुति प्रमाण युक्ति और बहुत कुछ जानने वाले ऋषि महर्षि का ब्रह्मदि का वचन से जीवस्य से सच्चिदानंद नित्य शुद्ध जीव का वास्तव सर्व जो सचिद ब्रह्म को अलग है और साधन करने पर सचिद हो जाएगा नहीं वो तो सत सिद्ध है सदरूप है चिद रूप आनंद है जीवन नित्य अनित्य नित्य वाचार्थ लक्षार्थ नित्य है शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप है मुक्त स्वरूप मुक्त जीव मुक्त बद्ध है वाच्यार्थ बद्ध है, है।, है। लक्ष्यार्थ मुक्त बंधन काल में लक्ष्यार्थ बद्ध है या मुक्त है, है। बंधन तो अज्ञान के कारण बद्ध को यही नहीं अज्ञान से जो बद्ध कल्पना करते हैं जो एक अद्वितीय ब्रह्म है सृष्टि के पहले सदैव समय दमक्रासित एक द्वितीय एक अद्वितीय ब्रह्म था सृष्टि होने के बाद ब्रह्म रहेगा अद्वितीय रहेगा सद्वितीय हो जाएगा अज्ञानी के कारण अनेक दिखने पर भी ब्रह्म तो अद्वितीय ही है है एक अद्वितीय ब्रह्म ही है अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मान करके दुखी होता है ये स्वरूप नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप पर जीव है केवल वाच्यार्थ को छोड़ना है लक्ष्य तु को लेना अहम शब्द कहते समय मैं देह से लेकर के पूरा नख से लेकर सिखाते हो पूरा शरीर फिर अंतकरण इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये सब आ जाते हैं इन सब छोड़कर शुद्ध चिदरूप है जो कि जागर सपन सुश्रुति तीन अवस्था का दृष्टा है वही मैं हूँ ऐसे तम शब्द का अहम शब्द का लक्षार्थ पहले निश्चय करे मैं कौन हूँ विचार करके को जानने वाला हूँ जिस जिसको जानता हूं वो मेरे से भिन्न है गेय पदार्थ जैसे सामने मकान है पर्वत है पुष्प है घट है मैं आपसे भिन्न है क्या जिसको आप जानते हो आपसे भिन्न है ये देखना जो बाहर जिस प्रकार गेह पदार्थ आपसे भिन्न है ये शरीर में यदि आप किसको जानते हो तो आपसे भिन्न होगा या भिन्न होगा भिन्न होगा आपका शरीर आपसे भिन्न हो जाएगा शर् भी भिन्न है सर्व भी भिन्न है सर्व आप नहीं शर्र इंद्र मानव बुद्ध सब को भिन्न करेंगे तो फिर आप क्या बचोगे शून्य हो जाएगा सब चला जाए तो क्या रहेगा कुछ रहेगा नहीं सब के अभाव को जानने वाला रहेगा सब को निषेध करने के बाद और कुछ नहीं बचा तो क्या रहेगा के अभाव का साक्षी रह जाएगा वो तो शून्य कोई जानने वाला रह जाएगा और कुछ नहीं रहा ऐसे कहने वाला दृघ रूप चेतन उसमें कोई जाति नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं संबंध नहीं कोई धर्म नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं संसार, संसार नहीं सुख नहीं दुख नहीं बंधन नहीं मुक्ति नहीं बस मुक्ति तो कहते बंधन है इसे ऐसे बंधनिवृत्ति मुक्ति कहते हैं। मुक्ति बंधन नहीं तो मुक्ति क्या है एक शुद्ध स्वरूप है इदानीं उक्त स्वरूपम ब्रह्मात्म साक्षात कुर्वत पुरुष से जीव वास्तव शुद्ध सिद्ध उसका साक्षात्कार करना पड़ता है शब्द से तो सुन लिया शब्द से बोल देते हैं कथा भी करने का सरल प्रवचन करना पढ़ा दो ये भी हो जाएगा रत भी तो हो जाएगा किन्तु साक्षात्कार होना चाहिए जब तक नहीं खाया मधु का स्वाद नहीं स्वयं लिया क्या मधु मीठा है शौद मिठा है शद मिठा है, सौद मिठा है। सुन, सुन कर कहता है मिठाए मिठाए मिठाए मिठा तो कैसे मिठाई है गुड़ा जैसे मिठा है या चिनी जैसे या गनार जैसे उसको खाने पर पता चलेगा कहोगे नहीं सुनने से पता चलेगा किसको कह करके नहीं बता सकते हो आपको पता है फिर भी मीठा मीठा कहेंगे क्या मिठाई? नहीं बता पाएंगे अनुभव करना पड़ता है अहमअिम ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार का हाथ नहीं आंख से दिखेगा आंख से दिखता है जो वस्तु मीठा कट्टा का अनुभव आपको होता है मीठा वस्तु का अनुभव होता है आंख से दिखता है रस इंद्रिश ग्रहण होता है रसन इंद्रिश ग्रहण होता है ना सुख दुख दिखता है नहीं सुख दुख का ज्ञान होता है ये परोक्ष अपरोक्ष, सुख का जो ज्ञान होता है आपको प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है हाँ प्रत्यक्ष ना नंख से दिखेगा न एक लोग कहते वो मन के द्वारा दिखता ज्ञान होता है सुख दुख सुख दुख का भी ज्ञान होता है साक्षात्कार होता है परोक्ष नहीं अपरक्ष है सुख दुख को जानने वाला मन में आपकी वृत्ति इच्छा मन में कोई इच्छा है ज्ञान है संशय आपको पता चलता है हाँ उसको भी जानने वाले मन में जो वृत्ति है उसको जानने वाला चिद रूप शुद्ध दृघ रूप है जागृत अवस्था सपन और तीनों को जानने वाला जो दृघ रूप उसका त्वम पदक का लक्ष्यार्थ निश्चय होने के बाद अहम अश्मि ब्रह्म साक्षात्कार करेगा साक्षात्कार जो हो जाता है सब प्रकाश, अपरिमित आनंद ब्रह्मात्मता अवस्थान रक्षण विदेह मुक्ति ही। मुक्ति क्या है ब्रह्म रूपेण अवस्थान और कुछ नहीं ब्रह्म कैसा है सब स्वप्रकाश ब्रह्म सब को प्रकाश करने वाला और ब्रह्म को प्रकाश करने वाला कौन है स्वयं प्रकाश माने सकाश वो आनंद रूप है ब्रह्म कितने आनंद मालूम है ये जो आनंद लौकिक आनंद के हिसाब करके बता सकते कितने गुना है लौकिक आनंद के हिसाब से नहीं कर सकते इसे आकाश बड़ा है कितने बड़ा है इस ये इससे बड़ा है आकाश कितने बड़ा है दस गुना है या पचास गुणा सौ गुणा हजार गुणा क्या कहे ये शब्द से नहीं कर सकते अपरिमित अनंत कहें तो अंत नहीं परिमित नहीं अपरिमित आनंद आकाश कितने बड़ा है अनंत कहेंगे इस प्रकार ब्रह्म रूप जो आनंद है अपरिमित आनंद परिमित नहीं सीमित नहीं अपरिमित आनंद निरत से आनंद कहते है उसे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं आनंद रूप जो ब्रह्म है वो तदुपण अवस्थान ब्रह्म आत्मता अवस्थान रक्षण है मुक्ति देह जब तक है उसको कहते है ज्ञानी को जीवन मुक्त जीते जी मुक्त है प्रारंभ कर्म जब तक है तब तो, तो देह रहेगा प्रारंभ कर्म क्षय पर्यंतम प्रार्थ कर्म जब तक है तब तो देह रहेगा प्रार्थ कर्म क्षय होने तक रहेगा देह इंद्रियादि प्रतिभास प्रतिभा देह इंद्रियादि का भान होगा प्रार्थ कर्म जब तक है उस समय ज्ञानी अपने को देह मानता है या देह विशिष्ट मानेगा परिचन्न मानेगा अपरिचन्न व्यापक मानेगा वो भी ब्रह्म रूप से रहता है केवल देह इंद्रिया का तो भान होता है ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मना रक्षण जीवन जीवनमुक्तिश्च विधेय मुक्ति में क्या हुआ विधेय मुक्ति में सप्रकाश अपरिमिता आनंद ब्रह्मात्मा से रहता है और जीवन मुक्ति में देहेन्द्रिया आदि प्रतिभा सहिता ताद्रिक ब्रह्मात्मना अवस्थान ब्रह्म रूप से रहना जीवनमुक्ति में विदेह मुक्ति में दोनों में बराबर है जीवन ब्रह्म रूप से रहता है किंतु उसको देह का भान होता है कभी कभी भान होता है वो भी अज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी अपने को तो परिपूर्ण व्यापक चेतना मानता है उसमें कुछ भान नहीं सुख दुख नहीं फिर भी शरीर रहता है देह रहता है तो देहादि का भान होता है जीवन मुतिश्च फल जीवन मुक्ति फल किसका है ज्ञान का फलम जीवनमूति फल या विधेयती फल है दोन विधेय मुक्ति भी जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति फले कब तक प्रार्ध कर्म क्षय पर्यंतम प्रार्ध कर्म क्षय हो जाएगा तो जीवन मुक्ति होगी या विधेयोग हो प्रकरण उपसार प्रकरण का उपसार करते हैं, उपशांत जग जीव शिष्याचार्य स्वर भ्रम शत सिद्धमनाह उपशातजगजीव शिष्याचार्य ईश्वरभ्रमं शत सिद्धम अनाद्यम पिपूर्णम मह मैं हूँ आम महा इसमें आम अहम है महम मह दो बार आये महम मह परिपूर्णम अहम अहम है और आगे महे प्रकाश रूप तेज प्रकाश अहम परिपूर्णम मह मैं परिपूर्ण प्रकाश रूप हूँ वो प्रकाश किसा है स्वत सिद्धम स्वत सिद्ध है इसकी सिद्धि किसी, किसी प्रमाण से नहीं किसी उत्पत्ति नहीं होती स्वरूप तो अनादि अनाद्यन्तम अनाद्यंत का क्या थे आद्य अंत रहित अंत आदि ने आदि अंत से अविद्यमानो अंत हो ब्रह्म स्वरूप की उत्पत्ति नहीं अंतने नहीं आदि अंतरित सत सिद्ध प्रकाश रूप जिसमें जगत जीव शिष्य आचार्य ईश्वर ये सब ब्रह्म है ये भ्रम निवृत्त हो जाता है उपशांत तो हो जाते हैं क्या क्या जगत जगत भी ब्रह्म है और जीवा भी अपने को मानता है ये जीव भी कुछ नहीं रहता ज्ञान होने के बाद शिष्य आचार्य दोनों में कौन रहेगा शिष्य भी नहीं आचार्य नहीं ईश्वर तो आचार्य ईश्वर रहेगाचार्य उपांत जगत जीव आचार्य ईश्वर भ्रम यार्थ जैसे ये सब नष्ट हो गए स्वतः सिद्ध शुद्ध चिद तो जब जगत जीव ईश्वर आचार्य सो समाप्त हो गए तो क्या रूप रहेगा सत तेज प्रकाश रूपे ज्ञान रूपे और कुछ नहीं सतसिद्धम अनादि है अंत वाला है अनाद्यंतम का था अनादिश आदिश्य अंत आद्यन्तो अविद्यमान यस्य स अनाद्यंतम पहले आद्यंत समाज करके फिर अनाद न करना आदिश्य अंत आद्यन्तो अविद्यमानो आद्यंतो यश्य तत्नाद्यंतम आदि नहीं अंत परिपूर्ण प्रकाश रूप है उपशांतो उपांत क्या है जीवन उत्त अवस्था में बाधित तो हो जाता है पहले तो सत्युम मालूम होता है ज्ञान होने के बाद जीवन अवस्था में बाधित हो ऐसा होता है जगत का मिथ्या तो निश्चय हो जाता है बाधित तो क्या था बिल्कुल अभाव हो जा नहीं मिथ्या तो निश्चय हो गया रज में सर्प दिखता है अब देखने के रज्जु ज्ञान हो गया तो रज्जु दिखेगी रज्जु ज्ञान होने के बाद प्लास्टिक से बनाया गया लकड़ी के बनाया सर्फ मालूम हो गया है, लकड़ी सर्फ नहीं तो सर्प जैसे दिखेगा सर्प जैसे दिखने पर भी निश्चय हो गया ये सर्फ नहीं है बच्चा खिलता है दूसरे को डराता है साफ लेकर दूसरे को डराता है और जानता है साफ पहले डरता था अब समझ लिया लेकर बड़े लोग डराता है अर्थात तो साफ जैसे दिखता है तभी तो डराता है साफ जैसे दिखने पर भी निश्चय सर्प नहीं इसी प्रकार ये सब जीवन वृत्तिवस्था में बाधित तो हो गया मिथ्या तो निश्चय हो गया ऐसे प्रतीत हो भी प्रार्थक जब तक तो विधेयम सर्वात्मना निवृत्त प्रारध समाप्त हो गया तो ये सब सब निवृत्त हो जाएगा कुछ रहेगा नहीं जब प्रार्थे तब तो तक तो बाधित हो करके मिथ्यात्व निश्चय होकर के पान होता है जगत जीव शिष्य आचार्य और जब विधेय का बल हो गया प्रार्थ तो समाप्त तो हो गया पूरा समाप्त तो निवृत्त हो गया कुछ नहीं क्या क्या नहीं जगत जीव शिष्य आचार्य ईश्वर ईश्वर लक्षण ब्रह्म जिसमें पूरा अभाव हो गया समाप्त तत्तादृशम ऐसा ब्रह्म रहित शुद्ध सिद्ध रूप दो प्रकार मुक्ति हुई मुक्ति द्वे से दो मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति विधेय पहले क्या होती है मुख्य है विधेय मुक्ति है जब जीवित तो रहता है मुक्त उसके अभिप्राय से तो मुक्त अन्य लोग देखते हैं शरीर है विचार करता है खाता पिता है ये दोनों ज्ञान का फल है मुक्ति द्वे से ज्ञान फल तुम ज्ञान का फल जीवन मुक्ति या विधेयक् है, है। दोनों हाँ मुक्ति द्वे से ज्ञान फलोत्तम सर्वज्ञात मुन भी उत्तम परोक्ष ज्ञान एक अपरोक्ष ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान का फल कौन है परोक्ष ज्ञान का फल कौन है मालय में जीवन मुक्ति परोक्ष ज्ञान का फल है ज्ञान का फल है अरे विदेह मुक्ति परोक्ष अपरो ज्ञान का ही दोनों मुक्ति है फल परोक्ष ज्ञान का फल जीवन है विदेह दोनों नहीं अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष संशय विपर रहता ब्रह्म है अपरक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म होता है अपरक्ष ब्रह्म की निवृत्ति अपरक्ष ज्ञान से होती है परोक्ष ज्ञान से अपरक्ष ब्रह्म की निवृत्ति नहीं हुई स्वयं साफ देखा सर्प और जितने कोई कहेंगे पिता माता गुरु कहेंगे सर्प नहीं मान लेगा नहीं स्वयं देखा तो सर्प कहना नहीं गुरु जी से कहे कहना स्वयं आप नहीं जाइए सर्प है आपको पता नहीं ये आप जो रजू सहते वो रजू अलग है ये तो सत्य सर्प का आ है पिता माता कहने पर ही बचा नहीं मानेगा और जो स्वयं देख रहा तो मानेगा अपरक्ष जब भ्रम हुआ अपरो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी परोक्ष भ्रम की निवृति अपरोक्ष ज्ञान से होगी परोक्ष भ्रम की निवृत्ति किससे होगी परोक्ष ज्ञान से होगी परोक्ष से भी होगी अपरक्ष से होगी परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होगी परोक्ष से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति क्ष ज्ञान से ये ज्ञान से जीवन मुक्ति होती है मुत्योति ये भी कहा सर्वज्ञात मुनिम जीवन मुत्तिष्ठा वस्ती त्र चास्ति प्रतीते छाया रक्षण या तस्म अर्थे स्वानुभूति प्रमाणम् स्वान कुछ लोग कहते जीवन मुक्ति कहाँ है मरने के बाद मुक्त होगा वो बात है ठीक है जीते जी कहा मुक्त होता है जीवन होते में कोई प्रमाण नहीं ज्ञान हो गया यदि मुक्त हो गया तो शरीर नष्ट हो जाना चाहिए शरीर दिखता है तो मुक्ति कैसे कुछ लोग आखेप कहते जीवन मुक्ति कोई प्रमाण नहीं है एक अधिक जीवन मुक्त यदि मुक्त हो गया तो उसको दिखता है या नहीं वेद प्रपंच भेद दिखेगा नहीं दिखेगा तो दिखेगा कैसे हुआ? भेद दिखता है तो अज्ञान है। यदि ज्ञान हो गया तो भेद नहीं दिखना चाहिए शिष्य भी नहीं दिखना चाहिए शिष्य भी उपदेश कैसे करेगा भोजन कैसे करेगा इसलिए जब तक जीवित है तब तक वेद ज्ञान है कुछ लोग कहते है और ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती ज्ञान हो गया आगे कुछ करो उपासना करते रहो कुछ करते रहो अंति में अ की निवृत्ति हुई ऐसा कुछ लोग को कहते हैं ये कहते ही बात नहीं ज्ञान जिसको हो जाता है वो देखता है स्वयं जैसे समाधि काल में कभी बढ़ते समय साधारण साधक भी कभी देखे हैं देह भान नहीं होता है इसी प्रकार जो ज्ञान हो जाता है देह अभिमान छोड़ करके परिपूर्ण चेतन में ऐसा निश्चय हो जाता है खाली शब्द से नहीं जब कोई अभ्यास करता है साधक कर, बैठता है साधन करता है कभी कभी बहुत साधन करने पर ऐसा होता है देह भान नहीं रहता है मैं हूँ तो मालूम है और देह पता नहीं कैसा है आसन कैसे लगा ये भी पता नहीं चलेगा बैठा है अभी कितने बड़ा शरीर कभी कभी लगे शरीर कहाँ है पता नहीं बड़ा हो गया कहाँ है पूरा पूरा शरीर में हम बुद्ध छोड़ कर परिपूर्ण व्यापक हो गया शरीर कहीं बीच में कहीं के तान में जैसे बड़े फैक्ट्री में कोई नॉट बोल्ट कहीं लगा गया ऐसे सर्व कहीं छोड़ा कहीं पूरा व्यापक अपने को ऐसे साधारण साधक ध्यान करते समय देह भार नहीं होता है तो ऐसे अपने को व्यापक थोड़ा अनुभव करते हैं ये करना चाहिए अनुभव ऐसे अभ्यास करने पर अनुभव होता है इसलिए थोड़ा बैठने का अभ्यास करे ध्यान भी करे एकाग्र होकर के बहिर्मुखता छोड़ने पर होता है ज्यादा बहिर्मुख हंसना कूदना व्यर्थ संसार बात यह सब करने से बहिर्मुखता से नहीं बाहे सो छोड़ करके गंभीर होकर हमेशा परमात्मा का चिंतन करें चलते फिरते कहीं भी बिना व्यर्थ बात वार्तालाप नहीं करें जितने कम से काम चलेगा करके अपने भगवान का चिंतन करें ध्यान ऐसे करने पर ऐसे अभ्यास करने पर होता है तो ऐसे जब हो जाता है तो शुद्ध चिद रूप व्यापक में ज्ञान होता है तो ज्ञान जिसको हो जाता है उसको जीवन मुक्ति का अनुभव ही करता है ज्ञानी का अनुभव है जीवन मुक्ति में प्रमाण है जीवन मुक्ति प्रतीत है उसकी प्रतीति होती है ज्ञान होता है जिसको जानता है अज्ञानी कहेगा वो नहीं होता है अज्ञानी कहता है जो नहीं खाया गुड़ कहेगा गुड़ काला काला दिखता है ये क्या मीठा लगेगा कह सकता नहीं है काला काला दिखता है ये क्या मीठा लगेगा चिन्ह मीछे तो सफेद है ना ये काला काला गुड़ा दिखता है मीठा कैसे लगेगा जोर से कहेगा उसको क्या पता है मीठा क्या है कैसे खाने वाले को पता है कि जीवन मत का आनंद और ज्ञानी जानता है अज्ञानी बैठ बैठे करता है जीवन तो कोई प्रमाण नहीं कुछ लोग बड़े जोर से खंडन करते बैठ करके उनके पीछे कुछ लोग सम, उसको समर्थन करके बड़े कुछ होते बनाए जीवन में ही उत और तुम खंडन करते रहो क्या हो जाएगा सतम अपने अंधा न पश्यती कितने अंध मिलेंगे तो सूर्यो को देखेंगे सो अंध मिलकर कहते सूर्य काला है ये लोग भ्रांत है सूर्य को प्रकाश प्रकाश कहते हैं क्या प्रमाण सूर्य प्रकाश सूर्य कोई प्रकाश हो सकता है प्रकाश कैसे होगा अंधकार काला है अंध को विचार कर कहते है तो सूर्य काला हो जाएगा या लाल हो जाएगा है काला हो जाएगा अंध हजार कहने से क्या होगा इसी प्रकार अज्ञानी लोग कहते हैं जीवन मुक्ति अस्थि तावत अस्ती इसलिए कहते प्रतिदिज्ञानी का अनुभव है ज्ञानी का अनुभव कहते जीवन में जो ज्ञान हो गया फिर द्वेत भानन नहीं होना चाहिए ज्ञान हो गया तो ज्ञान नष्ट हो गया तो द्वैत नहीं दिखेगा रजु ज्ञान होने का सर पर दिखता है सर पर नहीं देखता है हम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो द्वितीय ब्रह्म हो गया सारा जगत मिथ्या नहीं दिखना चाहिए और नहीं दिखे तो चल नहीं सकता है खा पानी पी कहते द्वेत छाया तत्व प्रती द्वैत अस्तव नहीं द्वेत की छाया द्वेत का आभाष ये भी होती है क्योंकि प्रतीत होती जो ज्ञानी स्वयं अनुभव करता है कि मैं परिपूर्ण व्यापक चिद्र पर ब्रह्म हूं और ये भी उपदेश करता है तभी श्रुति कहती तभी विज्ञान आय गुरु में अभिक समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्म गुरु के पास जाए ज्ञानी उपदेश करेंगे यदि ज्ञानी का शर ही नहीं रहेगा श्रुति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा तो श्रुति की प्रमाण है ज्ञानी के पास शिष्य जाता है ज्ञानी का शरीर रहता है शिष्य को देखता है उपदेश करता है उप, कोई खंडन करते तो क्या भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था या नहीं था अर्जुन के से उपदेश करते ज्ञान हुआ तो अर्जुन नहीं देखना चाहिए देखते हैं तो मतलब ज्ञान उनको नहीं हुआ था यह सब नहीं ज्ञान होने के बाद द्वेत में सत्य बुद्धि नहीं रहती है की छाया द्वैताभा होता है क्योंकि प्रती की प्रतिति स्वयं ज्ञानी अनुभव करता है बैठकर कोई खंडन करेगा तो क्या होगा अच्छा द्वैत पे क्या क्यों द्वैत छाया रक्षणा अस्थिलेश द्वैत छाया की रक्षा करने के लिए अविद्या की लेस अविद्या का ले अविद्या का स्वल्प मात्रा रहती है प्रारब्ध कर्म के कारण विपक्ष द्वेत छाया की प्रती करने के लिए ले सर स्व अज्ञान का लेसर रहता है तस्म अर्थ है स्वानुभूति प्रमाण ऐसे में क्या प्रमाण है ज्ञानी का अनुभव प्रमाण श्रुति तो प्रमाण है श्रुति भी सनत कुमार ज्ञानी उपदेश करते नारद को यमराज नचिकेता को उपदेश करते ऐसे ब्रह्मा जी उपदेश करते ये सब का अनुभव है प्रमाण और ज्ञानी अनुभव करते ये प्रमाण तो जीवन में अनुभव प्रमाण यह कि मुक्ति विवेक में स्पष्ट जीवन मुक्ति का प्रतिपादन किया गया ज्ञान होने के बाद द्वेत में मिथ्यात्व तो बुद्धि हो जाती है सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद जब तक तो प्रार्थे तब तो तक तो रहता है शरीर व्यवहार भी करता है किंतु वो व्यवहार में भेद हो जाता है बाधित तो हो जाता है प्रपंच इसको कहते बाधित अनुवृत्ति बाधित तो होने के बाद ये अनुवृत्ति पश्चात थोड़ी देर रहता है कुलाल चक्र दृष्टांत देता है कुला घाटा बनाता है तो बाद में घाटा बनाना बंद हो गया तो चक्र तुरंत बंद हो जाता है थोड़ी देर घूमता है फैन बंद कर दे तो भी बाद में थोड़ी देर घूमता है इसी प्रकार थोड़े देर उसे चलता है और प्रार्धक्रम जब होता है तब तक दे तक की कुछ अनुभति रहती है ऐसे प्रपंच दिखता है क्योंकि मिथ्या तो बुद्धि हो गई रज में तीन मोटा रस्सी बनाया उसमें आग लगा जल गया जलने के बाद रस्सी का आकार ऐसे दिखती है दिखा है उसमें लेकर बांध सकते ना नहीं पकड़ेगे तो नहीं पकड़ सकते तद तो आकार दिखता है ऐसे ऐसे कभी कुछ दिखता है ऐसे दिखने पर भी उसका निश्चय हो गया नहीं जैसे बच्चे सर्प को जानते खेलते दिखाते सर्प कहते थे देखते ये सर्प नहीं है इसी प्रकार इसे मिथ्या तो निश्चय हो जाने पर ज्ञानी व्यवहार करता है और ये जो व्यवहार भी होता है ज्ञानी शब्द प्रयोग है ये भी अज्ञानी भाषा से ज्ञानी अपने को ज्ञानी नहीं मानता है अपने को ज्ञानी मानेगा अज्ञानी मानेगा अज्ञानी तो नहीं मानता है ज्ञानी भी नहीं मानता है अपने है। को क्या मानेगा फिर बस शुद्ध ज्ञान सिद्ध रूप ब्रह्म रूप मानता है वो भी अज्ञानी को बताने के लिए कहना पड़ेगा वो सिद्ध रूप ब्रह्म ज्ञान ये सब शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं अपने स्वरूप में स्थित है परिपूर्ण व्यापक रूप से स्थित है तो जीवन मुक्ति का खंडन करने वाले अज्ञानी के कान खंडन करते जीवन मुक्ति है, है। इसमें प्रमाण है अपने अनुभव ही प्रमाण है ज्ञानी का अनुभव है और शास्त्र प्रमाण है तो उसके बाद प्रार्ध जब तक है तब तो जीवन मुक्ति प्रारध्ध क्य होने पर विद प्राप्त करते हैं। ओ